उपनिषद ये जो मुंडक है अतर्वेदी है ये चार वेद का है ना उपनिषद आप आगे तो चार वेद से सब निकले हैं तो इसमें ईशाद उपनिषद है ये तो शुक्ल यजुर्वेदीय है काणव शाखा का हो गया और केनोपनिषत है सामवेद का कलवाकार शाखा का हो गया ब्राह्मण भाग का और तीसरा है आपका कटोपनिषत है तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है कट शाखा का है और कृष्णोपनिषद है वो अतर्वेदीय हो गया मुंडक भी अतर्वेदिया अच्छा, हाँ। है मांडुक्य भी हाँ। तो अतर्व वेद्य तीन हो गए वो तो साथ में ही तीनों हाँ अच्छा कृष्ण मुंडक मांडु मांडुक्या, मांडुक्या। और तैतरीय हो गया पुनः कृष्ण यजुर्वेद का है और ऐतरीय हो गया ऋग्वेदिया रि, छांदो तो सामवेद है छांदोज्ञ और केन एक ही है दोनों तलव का रशा और बृहदारण्य उपनिषद और ईशा दोनों एक अंतिम और आरंभ आरम्भ दोनों शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद है ईषा प्रारंभ में इसमें दसवें उपनिषद में अंतिम यह मानते हैं तो ये यहाँ हम लोग जो मुंडक है अतर्वेद वेद भी इसमें महावाक्य का उल्लेख नहीं है महावाक्य केवल जैसा सामवेद का छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी का उल्लेख है तत्वमस्य सामवेद का है चांदो के उपनिषद में और यजुर्वेद यह है बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्टमी है बृहदारण्यक और ऋग्वेद हो गया ऐतरिया प्रज्ञानं ब्रह्म और अथर्ववेद है अयमात्मा मांडव्य तो चार वेद का चार तो इसीलिए यहाँ मुंडक शाखा है तो इसलिए मुंडा का नाम पड़ गया और उपनिषद उपनिशत्त। तो उपनिषद तो जानते हैं उपनिषद का मतलब उप उप उप उप उप उप उप सामान्यता आता है उपनिषद का मतलब रहस्यमय विद्या गोपनीय विद्या रहस्यमय तो उपनिषद शब्द पर और अपरा दोनों को प्रयोग होता है अच्छा भगवान भाष्यकार जी ने कट उपनिषद में किया है दोनों के तो उपूर्वक निपूर्वक शदरली धातु से बनता है उपनिषद विपत्ति के अनुसार भी उपउपसर्ग है है और शदली तो उसका तीन अर्थ है धातु का विषरण गति अवसादन अवसाधन हाँ विषरण बोलते नाश नाश होना गति बोलते जाना गमन प्राप्ति अवसाधन बोलते शिथिल करना तो तीन क्यों आता है इसका जैसा संसार का बीज रूप रूपरण जो शरण शब्द है उसमें उपसर्ग अच्छा, यहाँ जो शरण रहेगी श्री वाली आ, श्री धातुरण आये नज माम शरण श्री शरण है ना स्त्री धातु श्री हिंसा होता है वो जो है ना सर्वधर्म परि तेजा मामे का शरण ब्रजा शरण मतलब है धातु तो भगवान क्या हिंसा कर रहे हो शरण का मतलब है है श्री तो शरणे धातु शरण बनता है अतः तो हिंसा अर्थ में तो हिंसा का मतलब है आप जो अनात्मा पदार्थ के सारे की हिंसा कर रहे हो मेरा शरण में आने का मतलब क्या है अनात्मा पदार्थ सारा हिंसा <laughs> इसलिए स्त्री शरण धातु स्त्री हिंसायाम धातु तो इसलिए यहाँ विशरण विशेष रूप से क्या है शरण अर्थात नाश धातु का अर्थिक होता है उपसर्ग लगा दिया वहां शरण है यह विशेष रूप से विशेष रूप से तो क्या विशेष रूप से नाश हो रहे हैं यहाँ तो संसार का बीज रूपी अविद्या संसार का कारण को अविद्या तो संसार का बीज रूप अविद्या है हम लोग शरण माने ऐसे सहारा भी समझते हैं वैसे लोक में किसी की शरण जाना वो तो माँ वही इसी अर्थ होता बाद में परन्तु शरण का मतलब सहारा मतलब क्या जब तक इसको नष्ट नहीं करेंगे उसके शरण अच्छा तो इसलिए किसी का शरण में भी जा रहा है वहां भी दुख नाश करने के लिए लोक में भी यदि शरण में जा रहा वहाँ भी न किसी न किसी आपत्ति को हटाने के लिए ना। अच्छा नाश किसी न किसी आपत्ति को नाश करने के लिए जा रहा है वह तो वही शरण कर तो वही है? है शंकर है, आ, है मेरा सहार है आश्रय अर्थ हो शब, शब्दता नहीं होता वहा निकाला जाता लाक्षणिक है लाक्षणिक अर्थ शब्दता अर्थ कर तो होता है शंकर गुरु है मेरा जो सारा जितना है उसको नाश करे इसलिए मैं उनके शरण में हूँ ऐसे जो शंकर गुरु मेरा सारा अज्ञान आदि पाप को नाश करे देशी माने उपदेश करने वाला उपदेश दिश्य थी उपदिश्य उपदेश करने वाला नूल प्रत्यय होकर इसका होता है तो इसलिए देशी का मतलब देश… उपदेश करने वाला तो इसलिए यहाँ बता रहे तो उपा अर्थात तो संसार का कारण हो गया अविद्या तो उस अविद्या को नष्ट कर रहे इसलिए विशरण हो गया एक गति मतलब उपनिषद देते ब्रह्मा समीपम अतः तो ब्रह्म के प्राप्ति की ओर ले जाता है इसलिए गति भी हो गई तीसरा है अवसादन अवसादन का मतलब शिथिल करना ये जो गर्भवास आदि है जन्म है अनेक प्रकार का दुख आदि को शिथिल करता है ये तीनों अर्थ होने से इसका नाम है उपनिषद अवसाद का अर्थ क्या रहेगा कौन? अवसाधन का मतलब शीतिल। शीतिल हो गया हाँ। और अवसाध मने अवसर्ग है, है, सर्ग का अर्थ ही अवसाधन हो गया अवसाद हाँ। मतलब नहीं है यह साधन बोल दो लुट प्रत्य होगा अवसाद बोलते नाश अवसाद का मतलब नाश लूट लुट प्रत्यंत है तो दूसरा अवसाद बनता है जैसे लूट करेगा तो अवसाधन बनेगा और दूसरा प्रति अवसाद बचेगा लुट प्रत्यय होता है ना <coughs> तभी तो अर्थात शिथिल गर्भावासादि का शिथिल का इसलिए उपनिषद है मंगल चंद्र के शांति पाठ ओम भद्रन करणे भी श्रृण देवा ये ओम मंगलवाचक है क्योंकि ओम से बढ़कर कोई मंगलवाचक हाई नहीं ओमकार ओम ओंकारश्यत शब्द श्या तो, ब्रह्मणापुरा कंटम वित्त विनिरतो मांगलिका को क्यों मंगलवाचक है तो आया उसमें छो जो उपनिषद में है ना परमात्मा ने प्रजापति ने तो तीनों लोगों को तपा दिया तार ग्रहण करने के तपाना मतलब विचार उसको लोगों को सामने रखकर चिंतन किया तो उसके क्या हुआ तीन वेद निकल गए हुँ। हुँ। तीनों वेदों को लक्ष्य करके तपा दिया तीन व्यारित निकल गयी उनको लक्षित करके तपाया जाता तो उनका सार है ओंकार इसलिए ओंकार सारा तम माना है से क्या मतलब जिसे व्यवहार किया जाता सारा ब्रह्मांड का शरीर ये व्याहती है ना गर्भ का शरीर माना जाते प्रकार। अच्छा। इसे लो वार जाता है व्यवहार किया जाता है भू भुआ करके विराट हो गया माने हाँ। विराट तो में भू उसका शिविर है जी, जी। स्व उसके दो पैर है इसलिए ओम स्व मान विराट हो गया पूरा विराट का स्वरूप हो गया व्याहति माना तीन वेदों से जो है विचार तीन, के बाद तीन निकाला और उनका अभिसार जो है ये, प्रनाव, हाँ। प्रनाव है ये ओम प्रणव प्रणव माना और बोल बाल तो अष्टम रस माना इसका ये तो सामान्यता बता और पहले पहले बोल दिया था ये पृथ्वी रस है उसका जल रस है इसके बाद वेद करते करते ओंकार अष्टम रस है जल के बाद में सीधा वेद उसने और करते उसमें गिना दिया छंदो तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ओ मंगलवाचक ये देवा संबोधन है आगे है ना देवा देव हे देवता गण देव मतलब जो प्रकाश करते हैं इसलिए देवा किनको प्रकाशित करते है? इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, देवता है हे देवता कर्णे भी भद्रम तृणुयामा हे देवता गुणो हम लोग देखिये श्रृणुयामा प्रयोग किया है इसलिए वहाँ अध्याहार कर दीजिए वयम कर्ता तो नहीं दिखा है इस क्रिया के द्वारा ही कर्ता का निर्णय होता है वयम करने भी बद्रम। भद्रम भद्रम श्रृणुयामा अर्थात हे देवता गण ये हमारे जो कान हैं इन कानों से भद्रम बोल तो कल्याण भद्रम बोलते तो कल्याण लोक में शुभम कल्याणम लोग में कहते लो, ना ये भद्र व्यक्ति अच्छा लोक में भी अर्थात ये सौम्य हाँ, है वो तो अलग होता है भद्र बोलते सुंदर शुभ उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया अभद्र व्यवहार आता है मजबूत अर्थ में भी भद्र शब्द का प्रयोग करते हैं यद्यपि कल्याण हैद्र नहीं कल्याण है, है सभ्य सभ्य एक प्रकार से बोल बोल तो तो माने क्या होता है है तो मतलब वो तो ये बोल रहे हैं भद्रम भद्रम बोल तो कल्याणम कल्याणम अतः शोभन कल्याण का क्या है शोभनीय वचन शोभनियम किम शास्त्र शास्त्रवचन शोभन तो वही है आपत वचन अथवा शास्त्रवचन लेना या तो शास्त्र वचन है और दूसरा आपता वचन ये शो बने हो सकते मतलब यथार्थ वाक्यक्ता तो यथार्थ वक्ता यथार्थ बोलते जो जैसा सच बोलने वाला जैसा बोल वंच वंचन रही तो ये बोल रहे हे देवहा भद्रम सुनुयामा और पश्चिम महा अक्षर भद्रम और अक्षभीिर अक्षिर बोल तो नेत्रों से भी हमारे आंखों से भी भद्रम बोल तो शुभ का ही दर्शन करे सुंदर आंख से भी कोई ऐसा वस्तु ना दर्शन करे उसे भी भद्र ही दर्शन करे यजत्र हा यजत्र का आज्ञान वही यजन करते हुए स्थिर तो यजत्र भद्रम पश्चेम अध्ययन कर दीजिए यजत्र है नजत्र भद्रम पशे महा यजत्र मतलब यज्ञ कर्मों में हम लोग समर्थ होते हुए यजत्र का मतलब तो त्रा प्रत्यय किया है तो उसका अर्थ तो होता है यज्ञ कर्मों में अतः शास्त्रीय कर्मों में समर्थ होकर भद्रम पश्चिमा हो तो यजत्रहा भद्रम पश्चिमा का अर्थ तो हो गया शास्त्रीय कर्मों में जो है ये सप्तम अर्थ में सप्तम में होता है सप्तम इत्रल होता है इत्रल है ना सप्तम अर्थ में तो गया यज्ञ आदि कर्म करने में समर्थ होते हुए hmm. ये नेत्रों के द्वारा हम अच्छा ही शुभ ही क्या है hmm. दर्शन करें स्थिर hmm. अपने जो hmm. अंग है ना हाथ पैर आधी पूरा शरीर हो गया अंगी hmm. हाथ पेरा हो गए अंग तो कैसे है सीतिले नहीं स्थिर अंग मजबूत उन स्थिर अंगों के द्वारा और सस्तनु बोल बोलतो तनु बोलतो शरीर शरीर के साथ तो अत्यंत अपने सुदृष्ट सुदृढ़ जो अंग और शरीरों के सहित जैसा मन के सहित वाणी लौट के आती ये तो वाचने वर्तनते अप्राप्य मनसा सह तो स को स आदेश होता है ये है ना तनु शब्द है शरीर तो शरीर के साथ को स सा आदेश होता है स गच्छति सह गच्छति तो अर्थ हो गया ये हमारे अंग और शरीरों के सहित क्या स विसर्जन शाह सा नहीं सह को सादेश होता समाज में वो विसर्जन शाह नहीं लेना सहस्य सह एक सूत्र है सहसाह समास होता है ना तो सह को सादेश होता है सर्वतमे कुर है उससे हम क्या करे तुष्टुवाम तुष्टु तो स्तुति करने वाले हो जावे तुष्टुवाम तो हम लोग स्तुति करने वाले देवताओं की हो जावे किससे अंग और, और इन शरीर के द्वारा भगवान की ही स्तुति करने वाले हम लोग तो अंग क्यों कहा अंग कहने से काम चल जाता है असुदृढ़ होने से तो स्तुति क्या करेंगे तो दृष्टि उनकी उधारी जाएगी लड़खड़ाएगी फिर शरीर लड़ लड़ रहेगा स्तुति नहीं करेंगे <laughs> क्या तो इसलिए सुदृढ़ कहा स्तुति में मुख्य तो वाणी है वाणी भी शरीर शरीर भी स्वस्थ है इसलिए वाणी का ही महत्व है ना व्यवहार भी पूरा किया जाता है वाणी से ही जाता है, सारा व्यवहार है ना अधिक से अधिक व्यवहार शब्द से होता है औ, अंगों में तो वाणी आ गई इसलिए एक प्रकार से विचार करने पर एक शब्द प्रमाण मानने से भी काम हो जाएगा प्रबल प्रमाण माना बाद नहीं बोल रहा प्रत्यक्ष प्रमाण के शब्द प्रमाण से नहीं काम चलेगा काम नहीं चलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण तो उपजीवक है आपने मान तो उपजीवक नहीं के, के, बोल प्रत्यक्ष हाँ। को नहीं बोल रहा प्रमाण को बोल हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण को आधार है मैं बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष बिना शब्द से होगा जितना भी आप बोध करवा रहे किसी को नहीं करवा सकते आप अब ये आप तो समझ गए बच्चों को ये दिखा दो ऐसा करके क्या बोध होगा तो अज्ञात बच्चा है उसको दिखा दीजिए वो बोलते देखेंगे बस इतना बस किंच दम किंचना पड़े देखो एक घड़ी है बोध करवाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण करके आप कोई काम नहीं कर रहे तो बिना प्रत्यक्ष हो रहे के नहीं सामान के लिए प्रत्यक्ष होना ज्ञान होने के लिए हम प्रत्यक्ष का निषेध नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण का बोल रहा न, तो है प्रत्यक्ष है तो तो है। है। का नहीं कर रहा प्रमाण क्यों मानते प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण हो गया हाँ इसलिए मुझसे प्रमाण हाँ प्रत्यक्ष का बिना तो हो सकता है न, शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते तो शक्ति ग्रहण करने के लिए शब्द आवश्यक है ऐसा तो आठ कारण मानते हैं शक्ति ग्रहण के लिए उसमें अच्छा। एक मुख्य रूप से शब्द भी व्यवहार से भी शक्ति ग्रहण होता है कोशिश से भी होता है आपतावचन से होता है अलग मान तो इसलिए बोल रहे हैं हाँ तो ये हमारे स्वस्थ शरीर और अंगों से युक्त होकर महादेव ने तो फिर ऐसा ही उपदेश कर दिया कौन <laughs> को और क्या बस वो देखे दक्षिणा मूर्ति ने भी दक्षिणा मौन व्याटिता ब्रह्म तत्वा मुद्रया बस भद्र मुद्रा, मुद्रा से ही भद्र मुद्रा है ज्ञान मुद्रा का नाम ही भद्र मुद्रा इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसी भद्र भद्रम शिवम कल्याणम अद्वैत मुद्रा भी कहते ज्ञान मुद्रा अतः तीनों गुण से होना चाहिए हाँ ये तो तीन गुण है उसे जीव है ब्रह्म के साथ एकत्व ब्रह्म और एकत्व गुणातीत होकर जीव ब्रह्म एक हो का एकत्व नाम है भद्र तो इसलिए वो सस्तनु शरीर के सहित हम स्तुति करने वाले और यदायु यदायु यदायु मतलब जो हमारी आयु प्राप्त जितनी भी प्रारब्ध के अनुसार मिली है उसको हम क्या करेंगे देवहितम वैसेमय देवतों के हित के लिए ही हम उसको व्यतीत करेंगे विषय में मतलब देवताओं के हित के लिए ही आयु को व्यतीत करेंगे व्यतीत मतलब हमारे इस आयु तो के द्वारा तो ही जो आया है फिर ही। हाँ। ही। ये है लोट का है लोट में है ना ही, हाँ। ही होता है वैसे में ही लोट का रूप हाँ। ये लोट लोट है ना वहाँ का रूप है मूल जो है शब्द तो विषय में रहेगा वो है ना विपूर्वक महादा तो है ना विषय में ही उसमें लोट में उसमें बनता मध्यम पुरुष में ही आदेश होता है आदेश होता है ना कौन सा सूत्र करता है जानी ही आ, जानी ही नहीं बनता है वो लोट का रूप है लोट में नहीं जानी ही बनता है ना आदेशात्मक हा, हाँ ही आदेश होता है वो यद्यपि अच्छा। वहाँ सिपादी है तो इसीलिए ही हाँ। ही होता है मेरनी ने, ने, मेरनी, ही। हाँ। मेरनी एक सूत्र है कौनते है वो एक मेरनी सूत्र है मेरनी वो नहीं होता और एक बार में ही होता है कौनते है तुम प्रति जानी है ना तो इसलिए मध्यम पुरुष में ही आदेश होता है जैसा तो वहा उत्तम पुरुष में नी होता है उसमें से नी होता है ना। मिप है ना? न सिप है जी, को ही आदेश होता है मिप को नहीं आदेश होता है एक सूत्र है उसमें ही आदेश करने वाला इसलिए आदेशात्मक अर्थात देवतों के लिए हमारे आयु को व्यतीत हम करें विषय में ही व्यतीत करें व्यतीत करें हाँ अतः देवतों के विषय के लिए हम लोग समय लगावे आयु यद आयु बोलते यदि प्रारब्धानुसारेण उपलब्ध आयु यद आयु तो मतलब प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध जो, जो भी हमारी आयु है उसको हम भोग के लपने के लिए नहीं लगाएंगे किन्तु देवहितम बोल तो देवतों के हित कर के उस आयु का हम व्यतीत करेंगे अर्थात देवताओं के पूजन के लिए यजन के लिए इसके लिए व्यतीत करेंगे उनके लिए याद याद प्राप्त भी जो प्राप्त हुआ आयु वो सारी आयु है अपने कार्य में, में मतलब यज्ञ है पूजन है उनमें ही व्यतीत करेंगे और आगे बता देगा स्वस्थिना इन्द्रो स्वस्ति ये विशेषण है वृद्धस्राव इंद्र का विशेषण है ऑब्जेक्टिव है वृद्धस्राव इंद्रो न स्वस्थि वृद्धस्राव का मतलब है स्राव मतलब कीर्ति कीर्तिव का मतलब कीर्ति यद्यपि स्राव शब्द को कहते हैं यदेक्षा रव हाँ, तो हाँ, ये भी किंतु का मतलब है कीर्ति और की मतलब ये महान क्यूँकी तीन प्रकार के वृद्ध है ना मैत्र उपनिषद में कहा गया धन वृद्धा वयो वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथे बचा सबसे पहले धन वृद्ध उसके बाद वयो वृद्ध ज्ञान वृद्धा तथे वो तो धन वृद्ध के अपेक्षा वयोवृद्ध श्रेष्ठ है जी ऐसा आया है ये दो है एक धन वृद्ध है जी। एक वयो वृद्ध है तो उसमें सबसे पहले लक्ष्मण बाहर जंगल आज पता नहीं कहा तो दोनों यदि है एक धन वृद्ध है वयोवृद्ध वयो वृद्धि की पूजा पहले मानी जाती और यदि धन वृद्ध है वयोवृद्ध है ज्ञान वृद्ध है उस अवस्था में ज्ञान वृद्धि की पूजा पहले मानी जाती है तो क्योंकि आये उसमें सर्वे किंकरा शिष्य किंक और वयोवृद्ध भी है और ज्ञान वृद्धि भी है तो उसकी पहले माना जाता है ज्ञान वृद्धि के बाद में ऐसे निर्णय तो इसलिए वृद्ध का मतलब हुई महान विशेषण महा है महान कीर्ति ऐसा कौन महामान सुना जाता है किंतु कीर्ति है जो महान कीर्तिमान निरपेक्ष बोलते अपेक्ष बिना जो रवा शब्द है तो इसलिए हम बता रहे वृद्ध श्रव इंद्रो अर्थ तो महान कीर्तिमान इंद्र क्या करे न न बोलते तो हमारा उसमें में, उस में वसनता देश होता है ना बोलता तो अस्माकम अस्माकम हाँ हमाराकम जैसे देखे प्रणव प्रणव बोलते हैं ना प्रणव प्रणव का मतलब क्या है उद्गीत से ही मतलब न वो नहीं प्रणव प्रणा। रहे हाँ। ना ऐसा नवन छोड़ दीजिए प्रणव करती है वह बोलते तुम्हारे में शिशे को उदेश कर रहे हैं ना तो प्रणव वाह वाह बोल तो युष्माकम तुम्हारे अंदर कोई प्रपंच नहीं है ये उसमें में, में। का बोल तो तो प्रकृति प्रकृति को पार होने वाला नव नवा थी नौका नौका तो रूप प्रकृति से पार होने के लिए संसार सागर से नौका है ऐसा तो इसलिए हम बता रहे वृद्ध श्राव न यहाँ मतलब हमारा स्वस्थि का मतलब कल्याण करे तो महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे कल्याण का मतलब यही है शुभ हमारा अनुकूल हो जाए हमारा अनुकूल भद्र शुभ कल्याण एक और स्वस्थिना का पूषा विश्व वेदा ये भी इसका विशेषण है पूषा का विशेषण है तो पूछा विश्व बेदा तो विश्वह वेदा विश्व बोल सारे विश्व को जानने वाला तो सारे विश्व को जानने वाले का मतलब क्या हो गया यानी सर्वज्ञ मतलब क्या सर्वम जानाती, जानाती थी सर्वज्ञ तो उसी को कहे विश्व को वेदा वेदती थी विश्व विश्व वेदा सर्वज्ञा होगा माने यहाँ जो है सर्वज्ञ पूशेषण हाँ, है एडजेक्टिव तो ही सर्वमिति पूछा सारा जगत को पोषण करने वाला है सूर्य का नाम है पोषण का ही पूछा बनता है नमः पोषण शब्द है ना नूषा बनता है तो इसीलिए पूषा का मतलब है सूर्य भगवान पूछा का अर्थ है उसको पूछा क्यों कहा दिया सारे जगत का पोषण करता है पोशन, पोशन सूर्य कर ही कर रहा है। आया उसमें आपने जो इसमें शांति पाठ में है ना तो तो प्रत्यक्षम अप्रत्यक्षमिश इसलिए दो प्रत्यक्ष देवता माना है एक वायु और एक आदित्य ये प्रत्यक्ष देवता आदित्य और अग्नि में भेद नहीं करना चाहिए है? मुख्य रूप से आदित्य जी जी। एक मान के आदित्य मतलब हिरण्य गर्भ आदित्य का हिरण्य गर्भ माना है का प्रत्यक्ष आदित्य मंडालंत ऋषि मानते हैं ना? वो एक प्रत्यक्ष है और क्रियात्मा शक्ति लेके सूत्रात्मा हुआ है वायु सूत्रात्मा को लेकर वायु मानते है ये दो प्रत्यक्ष देवता है तो इसलिए मैं बता रहा रहे विश्व बेद सारे जगत को जानने वाला कौन सूर्य सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ सर्वज्ञ कल्प लीजिए मतलब सर्वज्ञ कल्प सर्वज हाँ कल्प बोलते तो, सर्वज्ञ के समान बिल्कुल सर्वज्ञ परमात्मा हो जाएगा इवा। हाँ। तो वो जो पूछा है वो भी क्या करे न स्वस्ती हमारा कल्याण करे वो हमारा स्वस्थि तारक्षो यहां भी न है अलग कर दीजिए अरिष्ट तारक्षो तारक्ष अरिष्ट अरिष्टनेमि अरिष्ट बोलते विघ्न नाश के लिए विघ्नादि के नाश करने के लिए तार्श मतलब गरुड़ गरुड़ जिस प्रकार भगवान का चक्र है ना नष्ट करता है इसी प्रकार ये सारे पापों को चक्र के समान नष्ट करने वाला है गरुड़ वो तो तार्क्स उसका विशेषण है अरिष्ट अरिष्ट नेमी तार्क्ष अरिष्टनेमी मतलब अरिष्टों को नष्ट करने वाले चक्र के समान जो तारक्ष है गरुड़ न स्वस्ती हमारा अरिष्टा तो स्वामी जी विघ्न हो गए और नेमी से नैमी मतलब जिस प्रकार दुरी, बीच दूरी चक्र के समान समानी हाँ जी, तो उस प्रकार चक्र है चक्र रूप दूरी से चक्र हाँ, रूप तो अरिष्टों को नष्ट करने वाले चक्र ऐसा चक्र के स्वरूप जो गरुड़ वो हमारा रक्षा करे वो क्या है रक्षक करे ना स्वस्थि और स्वस्थिनो बृहस्पति ददातु जो देवताओं का गुरु जो बृहस्पति है ना बोल तो हमारे को कल्याण प्रदान करे अर्थात कल्याण करे ओम शांति शांति शांति उत्तर त्रिविध ताप है आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभतिक ताप है आध्यात्मिक के दो है और मानसि दोनों और अधिदैविक देवता संबंधी और भूतों के संबंधी प्राणियों के संबंधी हो गए आदि भौतिक बेटे मच्छर है ये सब अधिभौतिक आध्यात्मिक तीन गिनते हैं दो गिनेंगे दो मुख्य आदि व्याधि मतलब मानसिक और शारीरिक तो शारीरिक वह धातु वात पित्त कफ तीनों समान होने से स्वस्थ मानते हैं इनमें विकृत होने से अस्वस्थ व्याधि व्याधि हो, हो गया तो उसमें धातु जैसा कप विकृत हो गया पित्त विकृत हो गया वायु वायु उनसे होने और आदि तो मानसिक टेंशन है डिप्रेशन है ये सब मानसिक है मानसिक रोग मानसिक उपाधि को जो मानते हैं वो अविद्या को लेकर कौन उपाधि माने दो ही माननी चाहिए रूप से दो है ये अर्थ हो गया अथवा तीन प्रकार के बोल तो कायिक वाचिक मानसिक तीनों शांति अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों रोग है ना उसमें उठाए ना पंचदशी आत्मा चेत बीजानी अयमस्मृति पुरुष काम अनुसंजरेत तो वहाँ विद्या स्वामी जी ने तीन ज्वर माना का ज्वर सूक्ष्म शरीर का ज्वर कारण शरीर तीनों में जर बढ़ाए स्थूल का आदि मानसिक सूक्ष्म का और उपाधि अविद्या में इसम को लेकर अथवा सत्व रजोतमो गुण तीनों को भी शांत करो मूल में तो फिर से एक ही होता है <laughs> मतलब ये भी प्रतिबंध हाँ, मूल में एक ही उपाधि जो है सबसे वही है उपाधि हाँ, तो महाव्याधि वही तो यहाँ लेके संबंध भाष्य ओम ब्रह देवा इत्यादि आथर्वणोपनिषद यहाँ से प्रारंभ होगा आगे मंत्र प्रारंभ होगा भूमिका बता रहे ब्रह्मा देवानाम तो देवानाम बोल तो जितने भी जो देवता है इंद्रादि उन देवतों में ब्रह्मा इत्यादि देवतों में सबसे क्या है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है यहां संक्षिप्त तो उठा रहे हैं ये जो बात को लेकर अतर्वणोपनिषद अर्थात अतर्व वेद के यहां प्रारंभ होने जाते आतारवा आतारवा उपनिषद उपनिषद बोलतो, वेद जो उपनिषद मुंडक उसके यहाँ प्रारंभ जहाँ किया है, त्रही त्रही त्रही हाँ। भी वहां मानते तीन ऋग्वेद वो तो अतर्व ऋषि के द्वारा इन्होंने संकलन किया है सारे मंत्रों तो इसलिए दक्ष प्रजापति उसको नहीं मानते अच्छा हाँ दक्ष प्रजापति है ना अतर्व ऋतु को नहीं मानते शंकर जी ने उसको मान्यता दिया था भगवान ने मान्यता हाँ ठीक है तो अतर्व ऋषि ने संकलन किया तो दक्ष प्रजापति ने उनको मान्यता नहीं दिया तो शंकर जी शंकर जी ने उसको मान्यता दे पास हो गया। हाँ तो दक्षा प्रजापति क्या है उनसे उनका दामाद है ना वो रुष्ट रुट गए तो वो सनाकादियों को उसको भेजा जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो शंकर जी से कैसा मान्यता दिया उन्होंने मैंने जो मान्यता नहीं उसने मेरा दामाद ने कैसा मान्यता जाओ उनसे शास्त्रार्थ तो सनत कुमार आदि गए थे वहां तो शंकर जी ने कहा शास्त्रार्थ तो, तो नहीं करूँगा जो आपको समझे पूछ सकते हैं उन्होंने जो प्रश्न किया उन्होंने उत्तर दे दिया वो तो भी कहा हम नहीं मानेंगे स्वयं सरस्वती यदि आके बतावे तभी हम मानेंगे तो भगवान शंकर जी ने सरस्वती को बुलाने को मुझे कोई आवश्यकता नहीं तो <laughs> तुम बुलाओ तो सरस्वती को आह्वान करते सनत कुमार आज और उससे प्रार्थना करते माता ये बताओ भगवान शंकर जी ने इसको मान्यता दी आपकी क्या राय तो उन्होंने कहा वो तो विद्या हो गुरु तो शंकर है शंकर जी ने मान्यता देने के बाद उसको ननू नचा कोई होगा ही नहीं तो इसलिए उसको मान्यता इसलिए मान। दक्षा प्रध्यापति है ना उनका विरोधी है ना शंकर जी इसलिए तरे ही मानते तो भगवान शंकर जी बोलते थे कि अतारो ऋषि ने बनाया नहीं है शंकर भगवान के मुख से जो चारों मुख से निकले थे ना वेद आ, एक मुख से निकले वेद चारों तरफ से बिखर गए थे तो जो अतर्व ऋषि ने क्या किया समाधिस्थ होकर उसको एक एक करके बना दिया तो उन्होंने बनाया नहीं वो संग्रह किया उन्होंने अतर्वण उपनिषद अतर्व बोल तो अतर्वेदी उपनिषद यहाँ बताएंगे अशाषा विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपरिय लक्षण संबंधम अशाश्चा और ये जो आगे बता रहे हैं ना उपनिषतादी ये कैसा है विद्या संप्रदाय इसकी विद्या का संप्रदाय बताएंगे क्योंकि असंप्रदायिक विद्या है ना वो उन्मत्तव उन्मत्त के समान उसको त्यागना चाहिए जो सांप्रदायिक विद्या ही सफल होती है उपेक्षणीय भाषा गर्व इसलिए विद्या संप्रदाय कर्तृ विद्या संप्रदाय का जो कर्ता है उसका पारंपरिय लक्षण रूप जो संबंध है उस संबंधम आदो आदो एव है आदा वे व हो गया अवादिश हो गया अलग करेंगे तो आदो ए व आह ऐसा है आदो ए व आह तो आदो और ए व होकर अवादिश होकर आदो वे व हो गया उसके बाद आहा आकाशवर्ण हो गया तो इसलिए परंपरा रूप संबंध को सबसे पहले स्वयं वहां आहा सबसे पहले स्वयं ही वर्णन करती है श्रुति कौन तो श्रुति स्वयं बता रहे हैं हाँ। क्यों स्तुति करने के लिए विद्या स... विद्या की स्तुति के लिए विद्या संप्रदाय को श्रुति स्वयं पहले बताएंगे क्यों बता रहे हैं ये विद्या की स्तुति कर ली स्तुति अच्छा विद्या की स्तुति क्यों करें क्या जरूरत है स्तुति करने का संशय हो जाएगा ना उसके लिए उत्तर जरा रहा भाषा का एवं ही महद्वि परम पुरुषार्थ साधन गुरुणायासें लब विद्येती श्रोतृबुद्धि प्ररोचनाया विद्या मही करोति ये स्तुति का फल बता रहे यदि आप स्तुति करते हो किसी विद्या का तभी सुनने वाले प्रवृत्ति होने वाले के अंदर एक रुचि उत्पन्न होती कैसी बता रहे है एवम ही एवं भी बोलते तो इस प्रकार इस प्रकार स्तुति ने जो स्तुति की है ना पहले परंपरा बता करके तो इस प्रकार बताने से महाद्वी क्योंकि महाद्वी बोलते तो महापुरुष परम पुरुषार्थ साधनत्व परम पुरुषार्थ के साधन रूप रूप से महापुरुषों ने भी क्या किया ये बोल परम पुरुषार्थ साधन गुरुणायासे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी परम पुरुषार्थ के साधन रूप से अत्यंत परिश्रम से प्राप्त किया विद्या परम पुरुषार्थ हो गया मोक्ष परम पुरुषार्थ क्यों मोक्ष उस मोक्ष के साधन रूप से ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या को अत्यंत प्रयत्न पूर्वक उन्होंने भी प्राप्त किया महापुरुषों ने इसीलिए परंपरा को गाती है हाँ नहीं ऐसा बताने से क्या होता है ऐसे महापुरुष ने इतना प्रयत्न करके इसलिए वो अवश्य प्राप्त कर उसकी स्तुति कर रहे हैं ये बोल परम पुरुषार्थ साधन गुरुणायासेना गुरुबुद्ध भारी प्रयत्न के द्वारा लब्धा का विद्या ऐसा नहीं प्राप्त हो गए उससे क्या होता है स्रोत्री बुद्धि जैसे वहां ब्रह में आता है ये जो अश्विनी कुमारों ने गुरु का शिविर काट करके ही विद्या प्राप्त किया था जी। तो वहाँ बोल रहे एक नहीं दो दो हिंसा किया तुमने एक नहीं दो हिंसा की ब्रह्म विद्या के लिए तो एक तो तो उन्होंने घोड़े को मार दिया और दूसरा है अपना गुरु को ही मार दिया तो अतर्वण ऋषि थे ना जी, जी. तो उन्होंने किसी एक समय में कहा दिया था को हम विद्या पढ़ाएंगे करके तो उसके बाद वो अश्विनी मारा आते उनके पास अपने वचन तो दिया है सत्य पालन करने के लिए विद्या दे दिए तो उन्होंने कहा विद्या तो मैं दे सकता हूँ किंतु इंद्र ने पहले कहा दिया था अश्विनी कुमारों को यदि विद्या है तो शीर्षेधन करेंगे तो अश्विनी कुमार ने क्या किया कोई चिंता नहीं तो हम फाले आपका सिर छेदन करेंगे तो इसलिए अतरवर्षी का सिर छेदन करके तो घोड़े का सिर जोड़ दिया और उसके द्वारा उपदेश किया तो उसके बाद इंद्र को मालूम पड़ा इंद्र ने उसका छेदन किया दोबारा जोड़ दिया मतलब इतनी महान विद्या है तो विद्या प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने एक एक ने दो दो हिंसा किया वैसे ही यहाँ भी बता स्तुति तो इसलिए गुरुणायासे न बोल तो अत्यधिक प्रयात के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के द्वारा लब्धा लब्ध बोल तो प्राप्त का विद्या इति ये विद्या सामान्य से नहीं प्राप्त होगी अत्यंत परिश्रम के द्वारा बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्राप्त किया है इस प्रकार कहानी पर क्या होता है श्रोत्री बुद्धि सुनने वालों के बुद्धि में मन में ऐसा ऋषि के कैलाश के मंडेश्वर जो बोलते समझे ब्रह्मानंद जी में जो कुआ है तो बोला कुप कहते थे वहाँ तो बोलते राम जी ने जाके वहाँ जल राम जी गए थे हम जल पिया था इसलिए राम कुप ऐसा स्तुति प्रवृत्ति करने के लिए तो इसलिए बोले श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाया जो सुनने वाले हैं उनकी बुद्धि में रुचिकर उत्पन्न करने के लिए विद्या मही करोती अर्थात विद्या की जो महत्ता दिखा रहा है मही करोति बोल तो स्तुति के द्वारा उसकी महत्ता बता रहा है मही करोति बोल तो महात्म्य प्रतिपादय विद्या की जो महात्म्य है विद्या की जो महत्ता है वो बता रहे स्तुति के द्वारा स्तुतिया प्ररोचिता ही विद्याम स्तुति के द्वारा प्ररोचितायाम ही विद्याम तो स्तुति के द्वारा जो रुचि उत्पन्न की है विद्या साधारम प्रवर्तरे प्रवर्तेर अतः उसमें सत्कार और आधार पूर्वक व्यक्ति क्या होते हैं प्रवृत्त होते हैं तो क्योंकि स्तुति किया तो स्तुति करके रुचि उत्पन्न किया तो रुचि उत्पन्न होने के बाद मनुष्य के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होती तो मुझे भी वो प्राप्त करना है इसलिए आधार सत्कार पूर्वक उसमें प्रवर्तेरन थी अतः तो उसमें आवास्य प्रवृत्ति होते हैं इसलिए यहाँ स्तुति बड़े बड़े महापुरुषों ने इस विद्या को प्राप्त किया करके ओम पूर्णम पूर्णम पूर्णमा पूर्ण पूर्ण पूर्णमा पूर्ण शिष्य ओम शांति शंकराचार्यं शंकर शंकरचार्यं त्रेशम बलरायण शुत्र तो वंदे भगवंत तो तो तो नमः।